को सांकर भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनषद शांक्या अध्याचार ब्राह्मणतीरेरेकर्शनार्थ सप्तमी यथा वृक्षेसु पाषाण्तीमीप्यलक्षण प्राणेशु व्यतिरेकातिकता ब्यत्रीक सन्धिहत आत्मा प्राणेशु प्राणेभ्यो व्यतिरक्त यो हि स तद व्यतिरिक्त तो भवत्यवषाणेशु वृक्ष प्राणेशु यह सप्तमी व्यतिरिक्त प्रदर्शित करने के लिए है जैसे वृक्षेशु पाषाण है यहाँ सामिप्य अर्थ को लक्षित कराने वाली सप्तमी है प्राणों में ही आत्मा की भिन्नता या अभिन्नता के विषय में संदेह होता है अतः प्राणेशु अर्थात प्राणों से भिन्न है क्योंकि जो जिनमें होता है वह उनसे भिन्न होता ही है जैसे पाषाणों में होने वाला वृक्ष पाषाणों से भिन्न होता है हृदय त्याणसु प्राणातीय बुद्धि सियाद हृदय हृदय छब्देन पुंडरीकाकारो मांसपिंडत सुद्धिहृत तस्या बुद्ध अंतरती बुद्धिवृत्ति व्यतिरिक्थ ज्योतिर भाषात्मकवाद आत्मोचते तेना चवभाषक आत्मना ज्योतिषा आस्ती पल्ययते कर्मकुर चे चेतना वी नीव आदित्य कार्यकरणिड यहादय हृदय हृदय में वहाँ यह रहता है प्राणों में प्राण जाति की ही बुद्धि रहेगी इसलिए कहती है हित हित हित शब्द से का मांस पिंड कहा गया है, है, उसमें रहने के कारण बुद्धि उस हत, में अर्थात बुद्धि में अंत यह बुद्धिवृत्ति से उसकी भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए है प्रकाश स्वरूप होने के कारण आत्मा ज्योति कहा गया है उस प्रकाश स्वरूप आत्म ज्योति से चेतनावां होकर ही यह देहेन्द्रीय संघात सूर्य के प्रकाश में स्थित घट के समान रहता इधर उधर जाता और कर्म करता है यहाँ मरकता क्षेरादिद्रव्य प्रक्षिप्ता परीक्षणा आत्म छयामें तत् करोति करोतिगेत आत्म ज्योति ज्योतिबुद्धि हृदयात सूक्ष्म हृदयादीक कार्यकरण संघात चैकी आत्मज्योति कौती पारंपर्य सूक्ष्मताम्यत सर्वातरतम अथवा जिस प्रकार परीक्षा के लिए दुग्धादि द्रव्य में डाली हुई मरकता मणि उस दुग्धादि द्रव्य को अपने ही कांति वाला कर देती है उसी प्रकार यह आत्मज्योति बुद्धि अर्थात से भी सूक्ष्म को भी अपने से अभिन्न करके आत्मज्योति की कांति से युक्त ही कर देती है क्योंकि परंपरा से सूक्ष्म स्थूल तारतम्य से यह सबकी अपेक्षा अंतरतम है बुद्धिस्तावत स्वच्छत्वाद अंतरिया चात्म चैतन्य ज्योति प्रतीक्षाया तेन ही विवेकिना तमिमुद्धि प्रथमा तथ्यानिया मनसी चैतनता बुद्धिसंपर्का्रिश मनसोगा शरीरे शरीर इंद्रियसंपर्का पार पारंपर्य कृष्ण कार्यकरण संगातमात्मा चैतन्य स्वरूप भास्यति ज्योतिषाव भाषयती तेन ही सर्व लोक कार्यकरण संगातेषु जानीयतात्मा बुद्धिर्यथाविवेक जायते बुद्धि तो स्वच्छ है और आत्मा की समीपवर्तनी है इसलिए वह आत्मचैतन्य की प्रतीक्षाया से युक्त हो जाती है इसी से विवेकियों को भी पहले उसी में आत्माभिमान बुद्धि होती है उसका भी समीपवर्ती होने से बुद्धि के संपर्क थे मन में चैत्यान चैतनया भाष चैतनयाव भाषा आती है और मन का इंद्रियों से संपर्क होने के कारण मन से इंद्रियों में फिर इंद्रियों का शरीर से संपर्क होने के कारण उनसे शरीर में चैतन्याव भाषा आ जाती है इस प्रकार परंपरा से आत्मा संपूर्ण देहेंद्रीय संघात को चैतन्य स्वरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देता है इससे सब लोगों की देहेंद्रीय संघात और उसकी वृत्तियों में अपने अपने विवेक के अनुसार अनियत आत्माभिमान बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ऐसा ही भगवान ने भी गीता में तथा भगवत गीतासु यशयत कृष्ण लोकम क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशय भारत जदादीत्यगत तेज तेज इत्यादिच् निम नित्यान चेतनचेतना चाठिके तमे भात तस्ा सर्द विभाति य तेजसेधि च मंत्रवर्ण तेना हृदयंतर ज्योति ऐसा ही भगवान ने भी गीता में कहा है हे भारत जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है इसी प्रकार क्षेत्री आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है जो आदित्यगत तेज है वह मेरा ही जाने इत्यादि जो अनित्यों में नित्य और चेतनों में चेतन है ऐसा निषद में भी कहा है और ऐसा भी कहा है कि सब उसी के प्रकाशित होने से प्रकाशित होता है तथा यह सब उसी के तेज से प्रकाशित है इनके सिवाय जिसके तेज से तेजोमय होकर सूर्य तपता है ऐसा मंत्र वर्णन भी है अतः यह आत्मा हृदयांतर्गत ज्योति है पुरुष आकाशवत सर्वगतवात्ण इति पुरुष स्वयं चाश्य स्वयं ज्योति ज्योतिदृष्ट सर्वावभाषकवाद स्वयं अन्न अन्यान, अन्यान भाष्य स एष पुरुषः स्वयम ज्योति स्वभावः यम तम पृछति कतम आत्मेति पुरुषः आकाश के समान सर्वगत होने के कारण पुण्य है इसलिए पुरुष है सबका प्रकाशक और स्वयं दूसरों से अप्रकाश होने के कारण इसकी स्वयं प्रकाशता सबसे बढ़कर है वह यह पुरुष जिसके विषय में तुम पूछते हो कि आत्मा कौन सा है स्वयं ही ज्योति स्वभाव है बाध्या नाम सर्व बाहर ज्योतिषामुका प्रत्यमत करण द्वारे नद्यंतर ज्योति पुरुष आत्माग्राहक यदापि य बाह्यकुराहका आदिज्योतिषा भाव तदाप्यादी ज्योतिषा पराकरणसघात चैतनेपत्ज्योतिषी आत्मनोनुग्रहासा तो न्यवहारा कलपते आत्मज्योतिरुग्रहण ही हि सर्वदा व्यवहारदेत मन से चैतन संज्ञान इत्यादि सर्वप्राणी शुत्यंतरा च मरकत अभिमानेतुच मकतमणिदृष्टानते नवोचा समस्त इंद्रों की उपकारक बाह्य ज्योतियों के अस्त हो जाने पर के भीतर स्वरूप आत्मा के द्वारा इंद्रियों इंद्रियों को का उपकारक उपकारक है है। ऐसा पहले कहा गया है। जिस समय इंद्रियों की आदित्यादि ज्योतियों की भी सत्ता रहती है उस समय भी आदित्यादि ज्योतिया परार्थ होने के कारण और कार्य संघात अचेतन है इसलिए उसमें स्वार्थ का भाव संभव न होने से स्वार्थ ज्योति जिसका प्रकाश अपने ही लिए है उस आत्मा के अनुग्रह के बिना यह देहेंद्रिय संघात व्यवहार में समर्थ नहीं हो सकता सारा व्यवहार सर्वदा आत्मज्योति के अनुग्रह से ही होता है जो यह है वही मन है और वही संज्ञान है ऐसी एक अन्य श्रुति से भी यही सिद्ध होता है प्राणियों का सारा व्यवहार अभिमान पूर्वक ही होता है और अभिमान का हेतु तो हमने मरकतमढ़ी के दृष्टांत से बतलाया है यद्यप्य में जागृत विषय सर्वण गोचरवादत्मज्योतिषो बुद्ध्यादिबाभ्यरकार व्यवहारसनिपतव्याकुवान्न शक्य त्योतिरात्माख्यम मुंजयशिका वन्य इत्यतः स्वप्ने दिदर्शेशु प्रक्रमते यद्यपि यह बात ऐसी ही है तथापि जागृत काल में आत्मज्योति सारी ही इंद्रियों की अभिषय तथा बुद्धि आदि बाह्य और आभ्यांतर देह एवं इंद्रिय आदि के व्यवहार समूह से चंचल रहती है इसलिए उस आत्मसंजक ज्योति को मूज में से शीख के समान निकालकर पृथक रूप से नहीं दिखाया जा सकता अतः उसे स्वप्न में दिखाने की इच्छा से श्रुति आरंभ करती है सन सन्नुभ लोक लोकावतूं संचरती युष स्वयम ज्योतिरात्मा सदृशन प्रकृतवात्सवाच्च हृदय हृदय चयवाच्याताय पुरुष समान रहकर इस लोक और परलोक दोनों में संचर संचार करता है, जो पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा ही है, वह समान समान एक जैसा रहकर किसके रहकर प्रकरण प्राप्त और समीपवर्ती होने कारण के कारण हृदय के हृत शब्द वाच्य बुद्धि ही प्रकरण प्राप्त है और वही समीपवर्तनी भी है अतः उसी से आत्मा की समानता रहती है किम पुनः सामान्य अस्विष्वद विवेकोपलबाष्याषक तदात्मज्योति आलोकवत अभाष्याषको विवेकोनुपलबि प्रसिद्धा रक्ताकारो भवति यथा हर नीलम लोहित तो भवति तथा बुद्धि अवभाषयन बुद्धिद्वारण कृष्ण क्षेत्रम अवभाषयती मरकतमणिदर्शन तेना सुसाद्वारण वह समानता किस प्रकार की है घोड़े और भैंसे की समान उनका अलग अलग उपलब्ध न होना बुद्धि प्रकाश है और प्रकाश के समान आत्मज्योति प्रकाशक है प्रकाश से और प्रकाशक का अलग अलग उपलब्ध न होना प्रसिद्ध ही है क्योंकि प्रकाश शुद्ध होने के कारण प्रकाश के समान हो जाता है जिस प्रकार लाल रंग की वस्तु को प्रकाशित करते समय वह लाल के समान लाल आकार वाला हो जाता है एवं हरे नीले और लोहित पदार्थों को प्रकाशित करते समय वह तद्रुप हो जाता है इसी प्रकार बुद्धि को प्रकाशित करते समय वह बुद्धि के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करने लगता है यह बात मरकत मढ़ि के दृष्टांत से बतला दी गई है इससे से बुद्धि की समानता के द्वारा वह सबके समान हो जाता है सर्वमय चात एवं वक्षति तेनाश कतचे प्रविभज्य मुंजेसिकावत स्वेना ज्योतिरूपेण दर्शि न इति सर्व नक्यतव्यापारम तत्र्य नामगत ज्योतिधर्म च नाम चा नामे नाम चात्मज्योतिषी सर्वो लोको मुमुह्यते अयमा एवं धर्म नई धर्मा, धर्मा, धर्मा। कर्ता अकर्ता शुद्धा अशुद्ध बुद्धो मुक्तः मुक्त स्थित गति नास्क इसी से श्रुतिमय ऐसा कहेगी अतः यह मुंज से सीख के समान किसी से भी अलग करके अपने ज्योति स्वरूप से नहीं दिखाया जा सकता उसमें नाम रूप के सारे व्यापारों का नाम रूप में ज्योति के धर्म का तथा आत्म ज्योति में नाम रूप का आरोप करके संपूर्ण लोक यह आत्मा है या आत्मा नहीं है आत्मा ऐसे धर्म वाला है ऐसे धर्म वाला नहीं है करता है अकर्ता है शुद्ध है अशुद्ध है बद्ध है मुक्त है स्थित है गत है आगत है सद्रूप है असद्रुप इत्यादि विकल्पों से अत्यंत मोहित हो रहा है अतः सामन है सन्ुभलोक प्रतिपन्न प्रतिप्त इोक परलोका उपातहियागान संतान प्रबंध सत्सन्नीपातेर अनुक्रमेण सचरती धीसादृश्यमेवोक सचरण हेतु स्व अतः समान रहकर प्राप्त इहलोक और प्राप्त करने योग्य परलोक इन दोनों में प्राप्त देहेंद्रीय संघात के त्याग और अप्राप्त देहेंद्रीय संघात के ग्रहण की परंपरा से निरंतर सैकड़ों संबंधों के क्रम से संचार करता रहता है तात्पर्य यह है कि उनके दोनों लोगों में संचार का कारण बुद्धि की सदृशता ही है वह स्वयं संचार नहीं करता तत्र त्र नामोपाधिश्यं भ्रांति निमित यद हेतु न स्वतःच्यस्मा स सम षणु लोकावनुक्रमेण संचरति तदेत प्रत्यक्ष यतो ध्या यतीव ध्यान व्यापार कौतीव चिंत ध्यान व्यापारवर्ती बुद्धि स तस्थन चिस्वभा ज्योतिपेणयन तस् दस तत्मान तस संध्या व आलोकवदेव अतोति परमार्षतो न इस संचार में जो भ्रांति जनित नाम रूपोधपाधिक सदृश्यता है वही हेतु है वह स्वतः संचार नहीं करता यही बात अब बतलाई जाती है क्योंकि वह समान रह कर क्रमशः दोनों लोकों में संचार करता है जब आप प्रत्यक्ष ही है सुश्रुति दिखलाती है क्योंकि वह मानव ध्यान व्यापारूप प्रकाश से, से प्रकाशित करता हुआ उसी के समान होकर मानव ध्यान करता है इसी से लोक को ऐसी भ्रांति होती है कि वह चिंतन करता है किंतु वह वस्तुतः ध्यान नहीं करता तथा लीलायती व अत्यर्थम अत्यथ चलतीव तेव कर्णसु बुद्ध्यादु सु, वायुषुच्च चलतु तद तदो तदभाषकवाद तत्सद लोलायतीव न तो पर चंचलधर्मकमज्योति इसी प्रकार लेलायतीव मानो अधिक चलता है इन इंद्रियों के अर्थात बुद्धि आदि वायुओं के चलने पर उनका अभाषक होने के कारण वह उनके समान जान पड़ता है इसे से मनोव अति चलता है वास्तव में तो वह आत्मज्योति चलन धर्म वाली नहीं है कथम पुनरेतवगम्यते तिव भयलोकसचरनादिर्न स्वतः सेदर्शनाय हेतुरुपेश्यते आत्मा ही यस्वो भूत स यथा ध्यान सा धि यद तदि तस्मा यद स्वप्नौती स्वापवृत्तिम प्रतिपद्यते धी तदा सोपि स्वप्नवृत्तिम प्रतिपद्यते यथा धीर जी जागृषती तथा अशावपी किंतु वह कैसे जाना जाता है कि उन बुद्धि आदि की समानता की भ्रांति ही आत्मा के दोनों लोकों में संचारादि करने का हेतु है वह स्वतः संचारादि नहीं करता इसी अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए हेतु तो बतलाया जाता है क्योंकि वह आत्मा ही स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है वह जिस बुद्धि के समान होता है वह बुद्धि जो जो होती है वही वही मानव यह भी हो जाता है इसलिए जिस समय वह स्वप्न होती है अर्थात जिस समय बुद्धि स्वप्न वृत्ति को प्राप्त होती है उस समय यह आत्मा भी स्वप्न वृत्ति को प्राप्त हो जाता है और जिस समय बुद्धि जागने की इच्छा करती है उस समय यह भी जागना चाहता है अतः आहा अत आह स्वनों भूत स्वप्नवृत्तिम अभासयन धीय स्वावृत्कारों में लोक जागृतव्यवहार लक्षण कार्यकरणसात्मक लौकिशास्त्रीय व्यवहारा पदम अतिक्रम्तेतीत क्रामती विवितेन स्व आत्मज्योति शते अभवनिष्मा तस्मा स्वयं ज्योति स्वभाव एवाश विशुद्ध सह करती क्रियाकारक फलशून्य परमात धीर सा उभय उभयोक संचारादी सव्यवहार भ्रांति हेतु इसलिए श्रुति कहती है स्वप्न होकर बुद्धि की स्वप्नवृत्ति को प्रकाशित करता हुआ अर्थात स्वप्नवृत्कार होकर लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहार के योग्य इस देहेन्द्रीय संघातमय जागतिक व्यवहार रूप लोक का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात इसको पार करके चला जाता है उस समय चूंकि यह अपने विशुद्ध आत्मते बुद्धि की स्वप्नात्मिका वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ स्थित रहता है इसलिए वह स्वयं ज्योति स्वरूप ही है वह वस्तुतः करता क्रियाकारक एवं फल से रहित शुद्ध स्वरूप है उसके दोनों लोगों में संचारादि व्यवहार रूप भ्रांति हेतु तो बुद्धि के समान होना ही है